जीवन अनुभव लेखक आचार्य मनोज पांडे नौ रिछ का शिकार हम एक दिन रिछ के शिकार को निकले मेरे साथी ने एक रिछ पर गोली चलाई वह गहरी नहीं लगी रिझ भाग गया बर्फ पर लहू के चिन्ह बाकी रह गए हमें एकत्र होकर यह विचार करने लगे कि तुरंत पीछा करना चाहिए या दो तीन दिन ठहर कर उसके पीछे जाना चाहिए किसानों से पूछने पर एक बूढ़ बोला तुरंत पीछा करना ठीक नहीं रीछ को टिक जाने दो पांच दिन पीछे शायद वे मिल जाए अभी पीछा करने पर तो वे डर भाग जाएगा इस पर एक दूसरा जवान बोला नहीं नहीं हम आज ही रीच को मार सकते हैं वह बहुत मोटा है दूर नहीं जा सकता सूर्य अस्त होने से पहले कहीं न कहीं टिक जाएगा नहीं तो मैं बर्फ पर चलने वाले जूते पहनकर ढूंढ निकालूंगा मेरा साथी तुरंत रीछ का पीछा करना नहीं चाहता था पर मैंने कहा झगड़ा करने से क्या मतलब आप सब गांव को जाइए मैं और दुखार मेरे सेवक का नाम रीच का पीछा करते हैं मिल गया तो वाह वाह दिन भर और करना ही क्या है और सब तो गांव को चले गए मैं और दुगार जंगल में रह गए अब हम बंदूकें संभालकर कमर कस रीच के पीछे होलिए। रीच का निशान दूर से दिखाई पड़ता था प्रतीत होता था कि भागते समय कभी तो वे पेट तक बर्फ में धनस गया है कभी बर्फ चीर पर निकला है पहले पहले तो हम उसकी खोज के पीछे बड़े बड़े वृक्षों के नीचे चलते रहे परंतु घना जंगल आ जाने पर दुगार बोला अब यह राह छोड़ देनी चाहिए वह यहीं कहीं बैठ गया है धीरे धीरे चलो ऐसा नहीं हो कि डर कर भाग जाए हम राह छोड़कर बाईं ओर लौट पड़े पांच सौ कदम जाने पर सामने वही चिन्ह फिर दिखाई दिए उसके पीछे चलते चलते एक सड़क पर जाने निकले चिहनों से जान पड़ता था कि रीच गांव की ओर गया है दुगार महाराज सड़क पर खोद लगाने से अब कोई लाभ नहीं वह गाँव की ओर नहीं गया आगे चलकर चेहनों से पता लग जाएगा कि वह किस ओर गया है एक मिल आगे जाने पर चेहनों से ऐसा प्रकट होता था कि रीच सड़क से जंगल की ओर नहीं जंगल से सड़क की ओर आया है उसकी उंगलियां सड़क की तरफ थीं। मैंने पूछा कि दुगार क्या यह कोई दूसरा रिछु है दुगार नहीं यह वही रीछु है उसने धोखा दिया है आगे चलकर दुगार का कहना सतह निकला क्योंकि रीछ दस कदम सड़क की ओर आकर फिर जंगल की ओर लौट गया था दुगार अब हम उसे अवश्य मांच लेंगे आगे दल दल है वह वहीं जाकर बैठ गया है चलिए हम दोनों आगे बढ़े कभी तो मैं किसी झाड़ी में फंस जाता था बर्फ पर चलने का अभ्यास ना होने के कारण कभी जूता पैर से निकल जाता था पसीने से भीगकर मैंने कोट कंधे पर डाल लिया लेकिन दुगार बड़ी फुर्ती से चला जा रहा था दो मिल चलकर हम झील के उस पार पहुंच गए दुगार देखो सुनसान झाड़ी पर चिड़िया बोल रही है रीच वही है चिड़िया रीच की महक पा गई है हम वहां से हटकर आधा मिल चले होंगे कि फिर रीच का खुर दिखाई दिया मुझे इतना पसीना आ गया कि मैंने साफा भी उतार दिया दुगार को पसीना आ गया था दुगार स्वामी बहुत बड़ धूप की अब जरा विश्राम कर लीजिए। संध्या हो चली थी हम जूते उतारकर धरती पर बैठ गए और भोजन करने लगे भूख के मारे रोटी ऐसी अच्छी लगी कि मैं कुछ कह नहीं सकता मैंने दुग्गार से पूछा कि गांव कितने दूर है दुग्गार कोई आठ मील होगा हम आज ही वहां पहुंच जाएंगे आप कोट पहन लें, ऐसा नहीं हो सर्दी लग जाए दुग्गार ने बर्फ ठीक करके उस पर कुछ झाड़ियां बिछाकर मेरे लिए बिछोना तैयार कर दिया मैं ऐसा बेसुद्ध सोया कि इसका ध्यान ही न रहा कि कहां जाग हूं। जाग देखता हूँ की एक बड़ा भारी दीवान बना हुआ है उसमें बहुत से उजले चमकते हुए खम्बे लगे हुए हैं। उसकी छत तवे की तरह काली है उसमें रंगदार अनंत दीपक जगमगा रहे हैं। मैं चकित हो गया परंतु तुरंत मुझे याद आई कि यह तो जंगल है यहाँ दीवान खाना कहा असल में श्वेत खम्बे तो बर्फ से ढके हुए वृक्ष थे रंगदार दीपक उनकी पतियों में से चमकते हुए तारे थे बर्फ गिर रही थी जंगल में सन्नाटा था अचानक हमें किसी जानवर के दौड़ने की आहट मिली हम समझे की रीच है परंतु पास जाने पर मालूम हुआ कि जंगली खरहा है हम गांव की ओर चल दिए बर्फ ने सारा जंगल श्वेत बना रखा था वृक्षों की शाखाओं में से तारे चमकते और हमारा पीछा करते ऐसे दिखाई देते थे कि मानो सारा आकाश चलायमान हो रहा है जब हम गांव पहुंचे तो मेरा साथी सो गया था मैंने उसे जगा कर सारा वृत्तांत कह सुनाया और जमींदार से अगले दिन के लिए शिकारी एकत्र करने को कहा भोजन करके सो रहे मैं इतना थक गया था कि यदि मेरा साथी मुझे न जगाता तो मैं दोपहर तक सोया पड़ा रहता जाग कर मैंने देखा कि साथी वस्त्र पहने तैयार है और अपनी बंदूक ठीक कर रहा है मैं दुग्गार कहा है साथी उसे गे देर हुई वह कल के निशान पर शिकारियों को इकट्ठा करने गया है हम गांव के बाहर निकले धुंध के मारे सूर्य दिखाई न पड़ता था दो मिल चलकर धुआं दिखाई पड़ा समीप जाकर देखा कि शिकारी आलू भून रहे हैं और आपस में बातें करते जाते हैं दुगार भी वही था। हमारे पहुंचने पर वे सब उठ खड़े हुए रीच को घेरने के लिए दुगार उन सबको लेकर जंगल की ओर चल दिया हम भी उसके पीछे हो लिए। आधा मिल चलने पर दुगार ने कहा कि अब कहीं बैठ जाना उचित है मेरे भाई और ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे सामने मनुष्य के बराबर ऊंची बर्फ से हुई घनी झाड़ियां थीं। इनके बीच से होकर एक सीधी वहां पहुंचती थी जहां मैं खड़ा हुआ था दाई ओर साफ मैदान था वहाँ साथी बैठ गया मैंने अपनी दोनों बंदूकों को भली भांति देख कर विचारा की कहाँ खड़ा होना चाहिए तीन कदम पीछे हटकर एक ऊंचा वृक्ष था मैंने एक बंदूक भर तो उसके सहारे खड़ी कर दी दूसरी घोड़ा चाकर हाथ में ले ली म्यान से तलवार निकाल कर देख ही रहा था कि अचानक जंगल में से दुगार का शब्द सुनाई दिया वे उठा वे उठा इस पर सब शिकारी बोल उठे सारा जंगल गूंज पड़ा मैं घात में था कि रीछ दिखाई पड़ा और मैंने तुरंत गोली छोड़ी अकस्मात बाहरी ओर बर्फ पर कोई काली चीज दिखाई दी मैंने गोली छोड़ी परंतु खाली गई और रीछ भाग गया मुझे बड़ा शौक हुआ की अब रीछर नहीं आएगा शायद साथी के हाथ लग जाए मैंने फिर बंदूक भर ली इतने में एक शिकारी ने शोर मचाया यह है यह है यहाँ आओ मैंने देखा कि दुगार भागकर मेरे साथी के पास आया और रीछ को उंगली से दिखाने लगा साथी ने निशाना लगाया मैंने समझा उसने मारा परंतु वह गोली भी खाली गई क्योंकि यदि रिछ गिर जाता तो साथी अवश्य उसके पीछे दौड़ता वह दौड़ा नहीं इससे मैंने जानना की रीछ मरा नहीं है क्या बती आई देखता हूँ कि रीच डरा हुआ अंधाधुंध भागा मेरी ओर आ रहा है। मैंने गोली मारी परंतु खाली गई दूसरी छोड़ी वह लगी तो सही परंतु रीच गिरा नहीं मैं दूसरी बंदूक उठाना ही चाहता था कि उसने झपटकर मुझे दबा लिया और लगा मेरा मुंह मनोज जो कष्ट मुझे उस समय हो रहा था मैं उसे वर्णन नहीं कर सकता ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई छुरीयों से मेरा मुंह छील रहा है इतने में दुगार और साथी रीच को मेरे ऊपर बैठा देखकर मेरी सहायता को दौड़े भाग गया सारा कि मैं घायल हो गया, पर रीच हाथ न आया और हमें खाली हाथ गांव लौटना पड़ा एक मास पीछे हम फिर उस रीच को मारने के लिए गए मैं फिर भी उसे न माज सका उसे दुगार ने मारा वे बड़ा भारी रिछ था उसकी खाल अब तक मेरे कमरे में बिछी हुई है दस अर्जुन और मोहन किसान एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे अर्जुर्ण धनी था मोहन साधारण पुरुष था उन्होंने चिरकाल से बद्रीनारायण की यात्रा का इरादा कर रखा था अर्जुर्ण बड़ा सुशील सहसी और दृढ़ था दो बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था उसके दो लड़के तथा एक पोता था उसकी साठ वर्ष की अवस्था थी परंतु दाढ़ी अभी तक नहीं पकी थी मोहन प्रसन्न दयालु और मिलनसार था उसके दो पुत्र थे एक घर में था दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था वह खुद घर में बैठा बैठा बढ़ई का काम करता था बद्रीनारायण की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे आज उनको छुट्टी ही नहीं मिलती थी एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर घेर लेता था पहले पोते का ब्याह करना था फिर छोटे लड़के का गौना आ गया इसके पीछे मकान बंधना प्रारंभ हो गया एक दिन बाहर लकड़ी पर बैठकर दोनों बूढ़ों में बातें होने लगी मोहन क्यों भाई अब यात्रा करने का विचार कब है अजुर्म जरा ठहरो अब की वर्ष अच्छा नहीं लगा मैंने यह समझा था कि सौ रूपये में मकान तैयार हो जाएगा तीन सौ रूपये लगा चुके हैं अभी दिल्ली दूर है अगले वर्ष चलेंगे मोहन शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है दिन बहुत अच्छे है अजुर्म दिन तो अच्छे है पर मकान को क्या करूं इसे किस पर छोड़ू मोहन क्या कोई संभालने वाला ही नहीं बड़े लड़के को सौंप दो अजुर्न उसका क्या भरोसा है मोहन वाह वाह भल बताओ तो कि मरने पर कौन संभालेगा इससे तो यह अच्छा है कि जीते जी संभाल और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो अर्जुर्न यह सत्य है पर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है मोहन तो काम कभी पूरा नहीं होता कुछ ना कुछ कसर रह जाती है कल ही की बात है कि रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिन से तैयारी कर रही थीं कहीं लिपाई होती थी कहीं आटा पीसा जाता था इतने में रामनवमी आ पहुंची बहु बोली परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं नहीं तो हम अपनी तैयारी ही करती रहें अर्जुर्न एक बात और है इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो गया है इस समय रुपये का भी तोड़ा है कम से कम सौ रुपये तो हो नहीं तो यात्रा कैसे होगी मोहन हंसकर हा हा जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है तुम और रुपए की चिंता जाने दो मैं सच कहता हूँ इस समय मेरे पास एक सौ रुपए भी नहीं परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं ना कहीं से अवश्य आ ही जाएगा बस यह बतलाओ कि चलना कब है अर्जुर्म तुमने रुपए इन जोड़ रखे होंगे नहीं तो कहाँ से आ जाएगा बताओ तो सही मोहन कुछ घर में से कुछ माल बेचकर पड़ोसी कुछ चौक हटा दी मोल लेना चाहता है उसे सस्ती दे दूंगा अर्जुन सस्ती बेचने पर पछतावा होगा मोहन मैं सिवाय पाप के और किसी बात पर नहीं पछताता आत्मा से कौन चीज प्यारी है अर्जुन यह सब ठीक है परंतु घर के कामकाज बिसराना भी उचित नहीं मोहन और आत्मा को बिसारना तो और भी बुरा है जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए न छोड़ना चाहिए अंत में चलना निश्चय हो गया चार दिन पीछे जब विदा होने का समय आया तो अर्जुर्न बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत इस प्रकार डालना भूसी बखार में इस भांति जमा कर देना मउंडी में जाकर अनाज इस भाव से बेचना रुपए संभाल कर रखना ऐसा नहीं हो खो जाए घर का प्रबंध ऐसा रखना कि किसी प्रकार की हानि न होने पावे उसका समझाना समाप्त ही न होता था इसके प्रतिकूल मोहन ने अपनी स्त्री से केवल इतना ही कहा की तुम चतुर हो सावधानी ऐसी काम करती रहना मोहन तो घर से प्रसन्न मुख बाहर निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया साथी को प्रसन्न रखना सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौट आना उसका मंतव्य था राह चलता था तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता था या किसी महापुरुष की कथा कहता सड़क पर अथवा सराय में जिस किसी से भेंट हो जाती उससे बड़ी नम्रता से बोलता अजुर्म भी चुपके चुपके, चुपके चल तो रहा था परंतु उसका चिट व्याकुल था सदैव घर की चिंता लगी रहती थी लड़का अनजान है कौन जाने क्या कर बैठे अमुक बात कहना भूल आया ओहो, देखो मकान की छत पड़ती है या नहीं यही विचार उसे हर दम घेरे रहते थे यहाँ तक कि कभी कभी लौट जाने को तैयार हो जाता था चलते चलते एक महीना पीछे वे पहाड़ पर पहुंच गए पहाड़ी बड़े अतिथि सेवक होते हैं अब तक यह मोड़ का अनखाते रहे थे अब उनकी खातिरदारी होने लगी आगे चलकर वे ऐसे देश में पहुंचे जहां दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था खेतियां सब सूख गई थीं, अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था धनवान कंगाल हो गए थे देश को और वे भी बड़ा महंगा रात को उन्होंने एक जगह विश्राम किया अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला गांव के बाहर एक झोम पड़ा था मोहन थक गया था बोला मुझे प्यास लगी है तुम चलो मैं इस झोंपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आ मिलता हूँ अर्जुन बोला अच्छा पी आओ मैं धीरे धीरे चलता हूं झोंपड़े के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा है मोहन ने उससे पानी मांगा उसने कोई उत्तर नहीं दिया मोहन ने समझा कि कोई रोगी है समीप जाने पर झोंपड़े के भीतर एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया किवाड़ खुले हुए थे वह भीतर चला गया उसने देखा कि नंगे सिर केवल एक चादर बूढ़े एक बुढ़ी धरती पर बैठी है पास में भूख का मारा हुआ एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है चूल्हे के पास एक स्त्री तड़प रही है उसकी आंखें बंद हैं, करंट रुका हुआ है मोहन को देखकर कर बुई ने पूछा तुम कौन हो क्या मांगते हो हमारे पास कुछ नहीं है मोहन मुझे प्यास लगी है पानी मांगता हूं बूढ़ी यहाँ न बर्तन है न कोई लाने वाला यहाँ कुछ नहीं जाओ अपनी राह लो मोहन क्या तुम्हें से कोई उस स्त्री की सेवा नहीं कर सकता बूढ़ी कोई नहीं बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है यहां हम भूख से मर रहे हैं यह बातें हो ही रही थीं कि बाहर से वे मनुष्य भी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला काल और रोग दोनों ने हमें मार डाला यह बालक कई दिन से भूखा है क्या करू यह कहकर रोने लगा और उसकी हिचकी बंद गई मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी बूढ़ी बोली इनके कंठ सूख गए हैं बाहर से पानी ले आओ मोहन बुढ़ी से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया सबने रोटी खाकर पानी पिया परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री पड़ी तड़पती रही मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पाकर सबको खिलाई तब बूढ़ी बोली भाई क्या सुनाऊ निर्दन तो हम पहले ही थे उस पर पड़ाकाल हमारी और भी दुर्गति हो गई पहले पहल तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे परंतु वे क्या करते वे आप भूखों मरने लगे हमें कहां से देते? मनुष्य ने कहा मैं मजूरी करने निकला दो तीन दिन तो कुछ मिला फिर किसी ने नौकर न रखा बूढ़ी और लड़की भीख मांगने लगी अन्न का अकाल था कोई भी न देता था बहु तेरे यत्न किए कुछ न बन सका भूख के मारे घास खाने लगे इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हा के पास बड़ी तड़प रही है बूढ़ी पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिरकर कुछ धंधा करती रही परंतु कहाँ तक भूख और रोग ने जान ले ली जो हाल है तुम अपने नेत्रों से देख रहे हो उनकी बिथा सुनकर मोहन ने विचारा कि आज रात यही रहना उचित है साथी से कल मिल लेंगे प्रातः काल उठकर वह गांव में गया और खाने पीने की जीन्स ले आया घर में कुछ न था वह वहाँ ठहर इस तरह काम करने लगा की मानव अपना ही घर है दो तीन दिन पीछे सब चलने फिरने लगे और वह स्त्री उठ बैठी चौथे दिन एकादशी थी मोहन ने विचारा कि आज संध्या को इन सबके साथ बैठकर फलाहार करके कल प्रातः काल चल दूंगा वह गांव में जाकर दूध फल सब सामग्री लाकर बुढ़ी को दे आप पूजा पाठ करने मंदिर में चला गया इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिर रखकर अकाल के समय अपना अनिवार्य किया था मोहन जब मंदिर गया तब किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला चौधरी जी इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे काबू के बाहर है यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दे दें, तो मैं मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका दे सकता हूं। परंतु चौधरी कब मानता था वह बोला बिना रुपए दिए खेत नहीं बो सकते जाओ अपना काम करो वह निराश होकर घर लौट आया इतने में मोहन भी पहुँच गया जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब यह जमींदार खेत नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा क्या करेगा यदि मैं इन्हें इसी दशा में छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के बन जाएंगे? कल नहीं परसों जाऊंगा मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ा था न रहते ही बनता था न जाते ही बनता था रात को पड़ा पड़ा सोचने लगा यह तो अच्छा बखेड़ा फैला पहले अनपानी अब खेत छुड़ाना फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोड़ लेना मोहन तुम किस जनजाल में फंस गए जी चाहता था कि वे उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे परंतु दया जाने न देती थी सोचते सोचते आंख लग गई स्वप्न में देखता क्या है कि वह जाना चाहता है किसी ने उसे पकड़ लिया है लौट कर देखा तो बालक रोटी मांग रहा है वह तुरंत उठ बैठा और मन में कहने लगा नहीं अब मैं नहीं जाता यह स्वप्न शिक्षा देता है की मुझे इनका खेत छुड़ाना गाय बैल मोल लेना और सारा प्रबंध करके जाना उचित है प्रातकाल उठकर जमींदार के पास गया और रुपया देकर उनका खेत छुड़ा दिया जब एक किसान से एक गाय और दो बैलमोल लेकर लौट रहा था कि राह में स्त्रियों को बातें करते सुना बहन पहले तो हम उसे साधारण मनुष्य जानते थे वह केवल पानी पीने आया था पर अब सुना है कि खेत छुड़ाने और गाय बैलमोल लेने गया है ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए मोहन अपनी स्तुति सुनकर वहाँ से टल गया गाय बैल लेकर जब झोंपड़े पर पहुंचा तो किसान ने पूछा पिताजी यह कहां से लाए मोहन अमुक किसान से यह बड़े सस्ते मिल गए हैं जाओ पशुशाला में बांध कर इनके आगे कुछ भूसा डाल दो उसी रात जब सब सो गए तो मोहन चुपके से उठकर घर से बाहर निकल बद्रीनारायण की राह ली तीन मिल चलकर मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठ कर निकाल रुपये गिनने लगा तो थोड़े ही रुपये बाकी थे उसने सोचा इतने रुपयों में बद्रीनारायण पहुंचना असंभव है भीख मांगना पाप है अजुर्म वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ चढ़ावा भी चढ़ा ही देगा मैं तो अब इस जीवन में यह यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता अच्छा परमात्मा की इच्छा वह बड़ा दयालु है मुझ जैसे पापियों को निस्संदेह क्षमा कर देगा यह विचार करके गाँव का चक्कर काटकर की कोई देख न ले वे घर की ओर लौट पड़ा गाँव में पहुंचा जाने पर घर वाले उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन से सा छूट गया और रुपये चोरी हो गए इस कारण लौट आना पड़ा घर में कुशल क्षेत्र थी कोई कष्ट न था मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़ा उनसे भी उसने यही कहा बद्रीनारायण पहुँचने से तीन दिन पहले मैं अर्जुन से पिछड़ गया रुपया किसी ने चुरा लिया बद्रीनारायण जाना असंभव था मुझे लौट ना ही पड़ा सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्रीनारायण पहुंचा ही नहीं रास्ते में रुपए खो दिए मोहन घर के धंधे में लग गया बात बीत गई अब उधर का हाल सुनिए मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और साथी की बाट देखने लगा संध्या हो गई पर मोहन न आया अर्जुन सोचने लगा क्या हुआ साथी क्यों नहीं आया मेरी आंखें लग गई थी कहीं आगे न निकल गया हो पर यहाँ से जाता तो क्या दिखाई नहीं देता पीछे लौट कर देखो कहीं आगे न चला गया हो फिर तो मिलना ही असंभव है आगे ही चलो रात को चट्टी पर अवश्य भेंट हो जाएगी रास्ते में अजुर्ण ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई नाटा सावले रंग का आदमी देखा है परंतु कुछ पता न चला रात चट्टी पर भी मोहन से भेंट नहीं हुई अगले दिन यह विचार कर की वेदेव प्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा वे आगे चल दिया रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिल गया वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था अब दूसरी बार बद्रीनारायण के दर्शन को जा रहा था रात को चट्टी में वे दोनों इकट्ठे ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे देवप्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में पंडे से बहुत पूछताछ की कुछ पता चला यहाँ सब यात्री एकत्र हो गए देव से आगे चलकर सब लोग रात को एक चट्टी में ठहरे वहाँ मूसलाधार में बरसने लगा बिजली की कड़कने लगी बादल की गरज से सब कंप गए सारी रात जाते कटी त्राही त्राही करते दिन निकला अंत को दोपहर के समय सब लोग बद्रीनारायण पहुँच गए पंडित देव प्रयाग से ही साथ लिए थे बद्रीनारायण में यही रीति है कि पहले दिन यात्रियों को मंदिर की ओर से भोजन कराया जाता है और उसी दिन यात्रियों को अटका अथवा चाहा बतला देना पड़ता है की कि कौन कितना चाहेगा कम से कम सवा रुपया अनियत है उस समय तो सबने पंडों के घरों में जाकर विश्राम किया दूसरे दिन प्रातः काल उठकर दर्शन प्रसन्न में लग गए और साधु एक ही स्थान में टिके थे सांझ की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तब साधु बोला कि मेरा तो किसी ने रुपए का बंटवा निकाल लिया अर्जुन के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया इसके पास रुपया था ही नहीं लेकिन तुरंत ही उसको पश्चाताप हुआ कि किसी पुरुष के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है उसने मन को बहुत तेरा समझाया परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा पवित्र स्थान में रहने पर भी चित की मलिनता दूर नहीं हुई इतने में शयन की आरती का घंटा बजा दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए भीड़ बहुत थी अजुर्म नेत्र मूंद भगवान की स्तुति करने लगा परंतु हाथ बटुए पर था क्यूँकी साधु के रुपये खो जाने से संस्कार चित्त में पड़े हुए थे अंतकरण का शुद्ध हो जानना क्या कोई सहज बात है स्तुति समाप्त करके नेत्र खोलकर अर्जुर्म जब भगवान के दर्शन करने लगा तब देखता क्या है कि मूर्ति के अति समीप मोहन खड़ा है ए मोहन नहीं नहीं मोहन यहाँ कैसे पहुंच सकता है सारे रास्ते तो ढूंढता आया हूँ मोहन को साष्टांग दंडवत करते देख कर को निश्चय हो गया कि मोहन ही है शायद किसी दूसरी राह से यहाँ आ पहुंचा है चलो अच्छा हुआ साथ तो मिल गया आरती हो गई यात्री बाहर निकलने लगे अजुर्ण का हाथ बटुए पर था कि कोई रुपए न चुरा ले वह मोहन को खोजने लगा पर उसका कहीं पता नहीं चला दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अजुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़ा है वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले परंतु ज्योही वे आगे बढ़ा मोहन लोप हो गया तीसरे दिन भी अजुर्न को वही दृश्य दिखाई दिया उसने विचारा कि चलकर द्वार पर खड़े हो जाओ सब यात्री वहीं से निकलेंगे वहीं मोहन को पकड़ लूंगा अत उसने ऐसा ही किया लेकिन सब यात्री निकल गए मोहन का कहीं पता ही नहीं एक सप्ताह बद्रीनारायण में निवास करके अजुर्ण घर लौट पड़ा राह चलते के में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे साल भर बहुत होता है इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई हो कहावत है छाते लगे छह मास और छिन्न में हो उजाड़ कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा हो फसल कैसी हो पशुओं का पालन पोषण हुआ है कि नहीं चलते चलते अजुर्म जब उस झोपड़े के पास पहुंचा जहां मोहन पानी पीने गया था तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली बाबा बाबा भीतर चलो अर्जुर्म कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली महाशय भोजन करके रात्रि को यही विश्राम कीजिए कल चले जाना वह अंदर चला गया और सोचने लगा की मोहन यही पानी पीने आया था साया दिन लोगों से उसका कुछ पता चल जाए स्त्री ने अजुर्ण के हाथ पैर धुलाकर भोजन परस दिया अजुर्ण उसको आशीष देने लगा स्त्री बोली दादा हम अतिथि सेवा करना क्या जाने यह सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया है हम परमात्मा को भूल गए थे हमारी यह दशा हो गई थी कि यदि वे बूढ़ा यात्री न आता तो हम सबके सब मर जाते वह यहाँ पानी पीने आया था हमारी दुर्दशा देख कर ठहर गया हमारा खेत रिहन पड़ा था वह छुड़ा दिया गाय दे और सामग्री जुटा एक दिन न जाने कहा चला गया इतने में एक बूढ़ी आ गई और यह बात सुनकर बोल उठी वह मनुष्य नहीं था साक्षात देवता था उसने हमारे ऊपर दया की हमारा उद्धार कर दिया नहीं तो हम मर गए होते वह पानी मांगने आया मैंने कहा जाओ यहाँ पानी नहीं जब मैं वह बात स्मरण करती हूँ तो मेरा शरीर कांत उठता है छोटी लड़की बोल उठी उसने अपनी कांवर खोली और उसमें से लोटा निकाला कुएं की ओर चला इस तरह सबके सब मोहन की विचार करने लगे रात को किसान भी आ पहुंचा और वही विचार करने लगा निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया हाजुर ने अब समझा कि बद्रीनारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई कुछ दिनों पीछे अर्जुन घर पहुंच गया लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था घर का हाल सब गड़बड़ था अर्जुन लड़के को डांटने लगा लड़के ने कहा तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था न जाते इस पर अर्जुर्न ने उसके मुंह पर तमाचा मारा दूसरे दिन अर्जुन जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो राह में मोहन की स्त्री मिल गई स्त्री भाई जी कुशल से तो हो बद्रीनारायण हो आए अजुर्न हाँ वो आया मोहन मुझसे रास्ते में बिछुड़ गए थे कहो वह कुशल से घर तो पहुंच गए स्त्री उन्हें आए तो कई महीने हो गए उनके बिना हम सब उदास रहा करते थे लड़के को तो घर काटे खाता था स्वामी बिना घर सुना होता है अजुर्म घर में है कि कहीं बाहर गए हैं स्त्री नहीं घर में है अर्जुर्म भीतर चला गया और मोहन से बोला राम राम व्या मोहन राम राम मोहन राम राम आओ भाई कहो दर्शन कराए अर्जुन हाँ कर तो आया पर मैं यह नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई अथवा नहीं लौटते समय मैं उस झोपड़े में ठहरा था जहाँ तुम पानी पीने गए थे मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया परंतु उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रख कर सदैव उपकार में तत्पर रहे